सम्द्णाओं सम्द्णाओं के पंख, की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के में महाभारत कथा की जानकारी अलग अलग भागों में प्रस्तुत की जा रही है। द्रोण के मारे जाने पर कौरवों ने कर्ण को सेनापति नियुक्त किया मद्र राज शल्य कर्ण के सारथी बने दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में घमासान युद्ध जारी हो गया अर्जुन और भीम दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े यह देखकर कर दुशासन ने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी भीम ने एक ही धक्के में दुशासन को जमीन पर गिरा दिया और उसके एक एक, एक अंग को तोड़ डाला भीमसेन का यह भयानक रूप देखकर कर्ण भी भयभीत हो गया तभी दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने के लिए अश्वत्थामा को आज्ञा दी इधर कर्ण ने अर्जुन पर आग उगलता हुआ एक बाण चलाया उस भयानक तीर को देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा लिया जिससे रथ जमीन से पाँच अंगुल धंस गया और अर्जुन की जान बच गई। इसके बाद कर्ण का सर्प मुखास्त्र फुफकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट पुड़ा ले गया अर्जुन ने भी क्रोध में आकर कर्ण पर बाणों की वर्षा कर दी तभी अचानक कर्ण के रथ का बाया पहिया जमीन में फस गया इससे कर्ण घबराकर अर्जुन से बोला अर्जुन ठहरो मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है पांडु पुत्र तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ न गवाओ मैं जमीन पर खड़ा हूँ और तुम रथ पर बैठकर मुझ पर बाण चलाओ यहाँ उचित नहीं होगा तभी कृष्ण ने कर्ण को धिककारते हुए कहा कर्ण जब दुशासन दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे क्या उस समय तुम्हें धर्म की बात याद नहीं आई थी कोमल अभिमन्यु को तुम सात लोगों ने मिलकर निर्लजता के साथ मार डाला था तब तुम्हारा धर्म कहाँ था और आज जब मुसीबत सामने खड़ी है तो तुम्हें धर्म की याद आ रही है श्री कृष्ण की इस धक्कार का कर्ण के पास कोई जवाब न था और उसने सिर झुकाकर अटके हुए रथ पर से ही युद्ध करने का निश्चय किया तभी कर्ण का एक बाण अर्जुन को लगा और वह विचलित हो उठा मौका पाकर कर्ण रथ से उतरकर कर निकालने के लिए नीचे उतरा कर्ण लाख कोशिश करने पर भी रथ का पहिया गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाया इस स्थिति को देखकर कर श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि तुम इसी समय कर्ण को खत्म कर दो। अर्जुन ने तुरंत एक बाण ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा दुर्योधन को जब यह पता चला कि कर्ण भी मारा गया तो उसके दुख की सीमा न रही कृपाचार्य ने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा राजन अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पांडवों से संधि कर लो दुर्योधन हताश होते हुए भी उनकी बात मानने को तैयार न हुआ और सबकी सलाह से मद्र राजल्य को कौरवो का सेनापति बना दिया पांडवों की सेना का संचालन युधिष्ठिर कर रहे थे शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया जिससे शल्य मृत होकर रथ से धड़ान से नीचे गिर पड़े इधर शकुनी और सहदेव का युद्ध चल रहा था सहदेव ने तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला बाण धनुष से निकाला नहीं कि शकुनी का सिर कटकर गिर पड़ा इस तरह कौरव सेना के सारे वीर मारे गए केवल दुर्योधन अकेला बचा था उसके पास न सेना थी न रथ ऐसी हालत में वह अकेला ही हाथ में गदा लेकर जलाशय की ओर चुपके से चल दिया युधिष्ठिर और उसके भाई उसे खोजते हुए जलाशय के पास जा पहुँचे श्री कृष्ण भी साथ में थे उन सभी, उन सभी को पता को चल गया था कि दुर्योधन, दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है युधिष्ठिर ने उसे ललकारते हुए कहा दुर्योधन अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिप प्राण बचाना चाहते हो यह सुनकर दुर्योधन ने कहा मैं न तो डरा हुआ हूँ और न ही मुझे प्राणों का मोह है अब सिर्फ मैं बचाऊ मेरे सभी संगी साथी मारे गए हैं और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ अब मुझे राज्य सुख का लोभ भी नहीं रहा यह सारा राज्य अब तुम्हारा ही है तुम ही इसका उपभोग करो युधिष्ठ ने गरजते हुए कहा दुर्योधन एक दिन तुम ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा यह सुनते ही दुर्योधन गदा लिए हुए जल में से ही उठ खड़ा हुआ और बोला तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो मैं अकेला हूँ और तुम पांच हो। मैं थका हुआ हूँ और कवच भी मेरे पास नहीं है पांचों का अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं है यह सुनकर युधिष्ठिर बोले यदि अकेले पर कईयो का हमला करना धर्म नहीं है तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया यह सुनते ही दुर्योधन जल से बाहर निकलकर भीम के साथ गदा युद्ध करने लगा श्री कृष्ण ने इशारों में ही बताया कि दुर्योधन को जांग पर गदा मारने पर वह जीत जाएगा भीम ने तुरंत दुर्योधन की जांग पर गदा का प्रहार किया और उसकी जांग टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पहुंच गया परन्तु एक बार फिर उसके मन में क्रोध और द्वेश की आग भड़क उठी वह चिल्लाकर कर कृष्ण ऐसी बोला कृष्ण धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे महारथी को तुमने कुचक्र रच कर मरवा डाला है दुर्योधन को इस प्रकार फिलप करते देखकर कृष्ण बोले दुर्योधन तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हो तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं तुम स्वयं हो लालच में पड़कर पाप किया था उसी का फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है दुर्योधन जब घायल अवस्था में जलाशय के पास पड़ा था तो अश्वत्थामा ने दृढ़ता पूर्वक दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की कि वह आज रात ही पांडवों को नष्ट करके रहेगा उसकी बातों से खुश होकर दुर्योधन ने उसे सेनापति बना दिया और बोला आचार्य पुत्र शायद यह मेरा अंतिम कार्य है शायद आप ही मुझे शांति दे सके मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे ठहरे थे, थे। कृपाचार्य और कृतवर्मा सो गए किंतु अश्वत्थामा जाग रहा था वह मन ही मन यह सोचने लगा कि क्यों न पांडवों के सोते समय रात में ही उन्हें मार दिया जाए यह निश्चय कर उसने कृपाचार्य को जगाकर अपनी योजना बताई उसके इस योजना से कृपाचार्य व्यथित होकर बोले अश्वत्थामा सोते हुए को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता यह विचार तुम छोड़ दो वह कृपाचार्य की इन बातों से झल्ला उठा और पांडवों के शिविर की ओर जाने लगा उसके साथ साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा भी चल पड़े आधी रात बीत चुकी थी पांडव अपनी मीठी नींद में सोए हुए थे सोते हुए पांडवों के शिविर में पहुँच अश्वत्थामा ने दृष्ट और द्रौपदी के पांच पुत्रों को अपने पैरों से कुचलकर मार दिया इस काम में कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी अश्वत्थामा का साथ दिया फिर इन तीनों ने मिलकर पांडव शिविर में आग लगा दी सोए हुए सैनिक जाग गए और डर कर इधर उधर भागने लगे उन भयभीत सैनिकों को निर्दयता से अश्वत्थामा मारता चला गया अश्वत्थामा दौड़ते हुए दुर्योधन के पास गया और बोला महाराज दुर्योधन आप अभी जीवित हैं क्या देखिए मैं आपके लिए एक अच्छा समाचार लाया हूँ जिसे सुनकर आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा सारे पांचाल और पांडवों के सारे पुत्रों को हमने खत्म कर दिया है पांडवों के पक्ष में अब केवल सात लोग ही जीवित बच गए हैं हमारे पक्ष में कृपाचार्य कृतवर्मा और मैं तीन ही रह गए हैं यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला गुरु भाई अश्वत्थामा आपने मेरे लिए वह किया है जो पितामह भीष्म और महावीर कर्ण भी नहीं कर सके इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए इधर द्रौपदी अपने भाई और पुत्रों की मृत्यु पर विलाप करती हुए बोली कि अश्वत्थामा से बदला लिया जाए पांचों पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े और पांडवों ने गंगा तट आरोप अश्वत्थामा को खोज लिया अश्वत्थामा और भीम में युद्ध छिड़ गया और अंत में अश्वत्थामा हार गया पांडव वंश का नामो निशान मिट चुका था लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई और उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया इसी परीक्षित ने पांडवों के वंश को आगे बढ़ाया युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निस्सहाय स्त्रियों को लेकर महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की भूमि में गए वहां अपने ही वंश के बंधु बांधो को मृत देखकर विलाप करने लगे महाभारत की आगे की कथा आप भाग तेरह में सुन सकते हैं